द्रम कर्णे सोयाम देवा भद्रम पश्येम्शा स्थिस्तुषुवांशस्तुरीशेम दीवि जलायु ओ श प्रश्नो परिषद प्रथम प्रश्न के दशम मंत्र के टीका के ऊपर चलनी है दशम मंत्र तब हो गया था प्रथम प्रश्न तो प्रथम प्रश्न में यही प्रश्न था कुतो हवा इमा प्रजा प्रजा ये प्रश्न था ये सब प्रजाएं कहा से उत्पन्न होती है तो उसके लिए भूमिका बनाई गई अभी भूमिका बन रही है माने प्रजा की उत्पत्ति तो रजोवीर से उन्हें आगे जाकर के उसके लिए भूमिका बनाई प्रजा काम जो प्रजापति हैं जो प्राणी चाहते हैं ऐसा प्रजापति ने दो की सृष्टि की रई और प्राण की कहा माने अन्न और अत्ता भोक्ता और भोग्य रई माने चंद्रमा और प्राण माने सूर्य अग्नि अत्ता ऐसा करके कहा था ये दोनों मेरी सारी प्रजाओं को सृष्टि करेंगे प्रजापति के मन में है इसी के माध्यम से सारी सृष्टि होगी करके दो की सृष्टि की तो वो दो के द्वारा बन बन गया बन गया। सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से बनता बनता है, एक साल है। जब संवत्सर हो गया तो संबत्सर रूप में प्रजापति पहुंच गए अब संवत्सर भाई प्रजापति करके दूसरे पर्याय ये बताया तो संवत्सर प्रजापति है उसके भी दो आयन है दक्षिणायन और उत्तरायण दो है उनमें से दक्षिणायन में कर्म करने वाले लोग हैं माने जो इष्ट कर्म पूर्त कर्म करते हैं गृहस्थाश्रमी लोग ये कर्म अन्य को कोई तीनों आश्रम का अधिकार नहीं है ये गृहस्थाश्रम में होता है इष्ट कर्म पूर्त कर्म दत्त कर्म जो ये लोग करते हैं माने अग्निहोत्र आदि करना इष्ट कर्म ये अग्निहोत्र आदि होते हैं तो ये लोग चंद्र लोग को प्राप्त होते हैं माने स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ब्रह्म लोग नहीं जा सकते और दूसरा उत्तर के माध्यम से उत्तरायण मार्ग से चलने वाले होते हैं जो तपस्या है ब्रह्मचर्य है श्रद्धा है और उपासना है इसके माध्यम से जो चलते हैं वो ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं उत्तरायण मार्ग से जाते हैं यही था किंतु ये मार्ग जो उत्तरायण मार्ग है ये निरोध हो जाता है कर्मियों के लिए कर्मी कर्म कर्मी लोग कर्मकांडी लोग इसमें नहीं जा सकते है मार्ग में उनके लिए निरोध होगा ऐसा कहा था भाष्य हो गया था इसकी टीका है मार्गातरारम मार्गातरारंभ हो रंभार्थो अथ शब्द ये अथ उत्तरे में जो अथा आया तो अथा का क्या अर्थ होता है अन्य मार्ग आरंभ करना एक मार्ग की चर्चा हो गई थी दक्षिणा मार्ग की चर्चा हो गई थी इसलिए दूसरे मार्ग की चर्चा करने के लिए आरंभ के लिए अथ शब्द है ये टीका में बताया ये भाष्य में आता अथ उत्तरेणा प्रजापतिर अंशम प्राणम अतारम आदित्यम्बी जयंते आता प्रजापति का यह अंश है आदित्य जो उत्तरायण मार्ग से जाने वाला है प्रजापति का अवसर जो प्राण है अत्ता है आदित्य है उसको जीतते हैं उत्तरायण मार्ग वाले ऐसा कहा था कि भाष्य में प्र, प्रश्न हुआ कौन लोग जीतते हैं उनको उत्तरायण मार्ग को जाने वाले कौन हैं तो कहा तपसा इंद्रिय जय एन विशेषता ब्रह्मचर्य तप इंद्रिय जय करना विजय करना रूप पर सबसे बड़ा तप है और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना और श्रद्धा मान एक आस्तिक बुद्धि हो और विद्या मान उपासना इसके द्वारा प्रजापत्यात्म विषय आत्मान प्राणम सूर्यम जगतस्त सुख से अन्विष्य अहम अस्मृत ये उपासना कि प्रजापति स्वरूप जो प्राण विषय को प्रा, प्रजापति स्वरूप को विषय करने वाला जो स्वरूप अपना स्वरूप है प्राणम सूर्य जगतअस्त सुखस्वर जंगम संपूर्ण रूप जो कुछ है वह मैं हूँ ऐसा करके अहंगना करने वाले लोग कहा ये तैयारी हैं विषय उपासना करने वाले लोग उत्तरायण मार्ग जाते हैं और जो जगत का बीज भूत संपूर्ण हिरण्यगर्भ है वही मैं हूँ समस्ती प्राण जो है वही मैं हूँ ईश्वर से उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं क्या है ठीक है आदित्यम अभिजयंत पूर्व अन्वय उत्तम पंक्ति में भी है भाष्य में दो बार है पहले किसके लिए कहा था बार में किसके लिए कहा बार इसको लेकर के टीका में कहा आदित्यम अभिजयंत पूर्वम अन्वयाथम उत्तम मंत्र का जो संबंध दिखाने के लिए पहले कहा गया था अन्वय के लिए कहा था इधानीम तीसरे पंक्ति में जो आया अभी दोबारा ये किसके लिए तो इधान व्याख्यान उसकी व्याख्या करने आदित्य में इसके लिए कहा इसलिए पुनरुक्ति नहीं समझना पहले वाला अन्वेषंब दिखाने के लिए दूसरा वाला व्याख्यान के लिए दोबारा आदित्य में विजय थे इत्यादि है प्राप्त कर देगा ठीक है आगे सामान्य शब्द आएगा भाष्य में देखिए भाष्य में कहा था ये तय तो आयतनम सर्व प्राणा नाम सामान्यम यह आयता यही आयतन है सभी प्राणियों का सामान्य साधारण आयतन सबका आश्रय यही है समष्टि प्राण हिरण्य प्राप्त करना जिसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति बोलते हैं इस प्राणी मात्र के सब सर्व प्राणियों का प्राणों का साधारण सामान्य आयतन यही है आश्रय आयतन में आश्रय में तो अमृतम व और ये जो स्थान है अमृत है अविनाश है मानी ये आपेक्षिक अमृत है ये ध्यान देना निरपेक्ष अमृतत्व तो आत्म प्राप्ति से होगी या उपासना की चर्चा है तो उपासना से निरपेक्ष अमृतत्व तो अमरत्व तो प्राप्त नहीं है अपेक्षिक है आभूत संप्लम स्थानम अमृतत्व तो विभाष्य ऐसा गण विष्णुपुराण में आता है जो स्थान है संपूर्ण भूतों की जहां पर समाप्ति होती प्रलय काल में उसको अमृतत्व अम्र, करके कहा जाता है ऐसा आपेक्षिक अमृतत्व उपासना से जो मिलना है निरपेक्ष अमृतत्व तो ज्ञान से होगा वो तो ज्ञान पर प्रकट बाद में आएगा भी उपासना है ये तथा आयतन सर्व प्राणा सामान्य विनाशी अवय इत्यादि कहा ये तो सामान्य का अर्थ करते हैं सामान्य मान समि रूप समी रूप आयतन यही है सभी प्राणों का समष्टि प्राण होता है वो हृणय उसको प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग के द्वारा जाकर करके जो लोग कहा आगे वही आयतनम सर्व प्राणी नाम सामान्य आयतन ये अमृतम अविनाशी हो गया अवयम अवय अभाय भी है अतएव भय वर्जित न चंद्रवृद्धि भयव परायण यही पराण परम गति यही संसार के परम गति यही है परागति विद्यावताम विद्यावताम माने उपासना बताम या विद्या उपासना उपासनाओं की परम गति यही है हिरण्य गर्भ की प्राप्ति ठीक है ठीक है विद्यावत माना कर्म अनधिकार नाम कर्म के जो अधिकारी नहीं है उनके लिए यही है अंतिम स्थान है कुछ कर्म के अधिकारी होते हैं देखो जो कर्म जैसे अश्वेद कर्म ब्राह्मण कर सकता क्षत्रिय तो का अधिकार है वो भी चक्रवर्ती क्षत्रिय होना चाहिए राजा होना चाहिए उसका अधिकार है तो किंतु तो उसका जो फल है प्रमलोक की प्राप्ति अश्वेद याग का फल वो दूसरे भी चाहते हो अधिकार नहीं है कर्म के अधिकारी आप नहीं उस कर्म का अधिकारी नहीं विष्णु याग क्षत्रिय नहीं करेगा ब्राह्मण का अधिकार होता है अश्वेद याग क्षेत्रियों का अधिकार में है वो भी चक्रवर्ती राजा होना चाहिए वो कर सकता है तो सबके लिए सब नहीं किंतु वो फल यदि चाहता है दूसरा तो वो कर्म क्या अनधिकारी व्यक्ति होता है उपासना से प्राप्त करता है तो यही है कर्म अनधिकारिणाम जो कर्म में अधिकारी नहीं है मैंने उपासना करने वाले लोग कर्म अनधिकारीणाम अतएव केवल उपासना बताओ एक केवल उपासना करने वालों के लिए परम आयतन है परम स्थान है अभय पद है ये हिरण्यगर की प्राप्ति समष्टि प्राण की प्राप्ति एक और भाष्य में कहा कर्मिणाम से ज्ञान बताओ कर्मियों को भी मिलता है स्थान माने एक तो केवल उपासकों को मिलेगा और दूसरा कर्मियों को भी मिलेगा किंतु तो साथ में ज्ञान बताओ उपासना बताओ ज्ञान माने उपासना कर्म और उपासना दोनों करते हैं उनके लिए भी यही रास्ता है यही जगह पर केवल कर्मियों के लिए दक्षिणाय मार्ग है किंतु उपासना और कर तो आ, कर्म दोनों का समुचय करते हो तो ब्रह्म है एक कर्मिणाम से ज्ञान बताओ भाषण का न पुनरावर्तन या, इस यहां से फिर दोबारा वापस नहीं होते हैं माना आपेक्षिक है, आपे है। एतम मान आवरतम नावरतंते ये एक मानव आवर्तम अनावर्तनते इत्यादि मंत्र आता है मन्त, कोई मंत्र आता है जिस मनु के काल में वो गए हैं वहां ब्रह्मलोक लोग पहुंचे हैं वो मनु का शासन जब तक रहेगा तब तक वापस नहीं होते हैं दूसरा मनु आने के बाद वापस हो जाता है यही कहा आपेक्षिक अमृतत्व तो है हमेशा के लिए नहीं ये समझना ये तस्माद् न यथा इधर केवल कर्मिणा केवल कर्म करने वाले जैसे बार बार आते हैं वापस स्वर्ग गए कर्म फल होगा वापस आते हैं ऐसा बार बार नहीं आते इति पर भाष्य ज्ञान बदमने समुचय बदम कर्मिणाम जो ज्ञान बदाम समुचय बदाम कहा था न केवल कर्मिणाम अपनी आदित्य प्राप्त अपनरावृतिर्भविष्य केवल जो कर्मी होगा अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला खाली कर्म करता उपासना नहीं करता उसको भी तो आदित्य की प्राप्ति होने पर पुनरावृत्ति नहीं होगी आदित्य की प्राप्ति होगी उनको तो कहते हैं उनको आदित्य की प्राप्ति होगी ही नहीं यही कहना चाहते हैं इति आशंका तेसाम आदित्य प्राप्ति रे बिनाशी केवल तेसाम केवल कर्मिणाम वो जो केवल कर्मी है उनको आदित्य की प्राप्ति ही नहीं होती है वक्तुम ये कहने के लिए ऐसा इति वाक्य में आचार्य एस निरोधा एसा मंत्र में है ये निरोध आदित्य निरोध हो जाता है रुक आउट पड़ जाता है वहां जा ही नहीं पाते ये कहना है ठीक है भाष्य में देखिए तो यशात ये अविदुषा जैसे कि जो अविदुष है अज्ञान ये माने उपासक नहीं है या अनुपासक उपासक नहीं है जो उनको निरोध निरोध होता है आदित्यधि निरुद्धा अविद्वांश आदित्य से ये रुक जाते हैं आगे आधि, आदित्य को भेदन करके ब्रह्म लोग जा ही नहीं पाते अविद्वांस ने अनुपासक जो उपासक नहीं हो लोग नहीं तो संवत्सर में आदित्य में आत्मान प्राण अभिप्राप्त बनती आदित्य को प्राप्त प्राण संवत्सर का दो भाग है ना दो भाग है क्या क्या भाग है ये आदित्य और रही अन्न अन, अन्न और अत्ता करके कहा था तो उसमें अत्ता रूप में प्राण है आदित्य है उसको प्राप्त ही नहीं करते केवल कर थे, वो तो चंद्र चंद्र की तरफ जाएंगे वो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते नहीं थे संभत्सर में आदित्य में अपमान संभक्सर का दो अंश है आदित्य और चंद्रमा करके कहा वो चंद्रमा की तरफ जाने वाले होते हैं वो तो धूमो रात्र तथा कृष्ण शरणमाशा दक्षिणायण उस तरफ जाने वाले हैं अग्निरी ज्योतिर शुक्ला शरणमाशा उत्तरायण उस तरफ नहीं जाते वो लोग केवल गीता के अष्टम अध्याय में दो गति बताई हुई है तो संवत्सरम आदित्यम आत्मान आदित्य अपना स्वरूप होता है प्राणी प्राप्त उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते वो लोग क्यों उनकी रास्ता दूसरा ही हो जाता है वो चंद्रलोक के तरफ जाने वाले हैं या आदित्य की तरफ कहा से जाएंगे नहीं जा सकते ये का। सही संवत्सर काला काला है कालात्मा अभिशाम विरोध है वही संवत्सर आदित्य स्वरूप संवत्सर जो कालात्मा है वह काल स्वरूप है वो अनुपासकों के लिए निरोध स्थान है या अविद्वान माने अनु उपासक नहीं है जो अनुपासक लोगों के लिए निरोध है ये तब तपर ऐसे मंग्रषय में आगे मंग्रह कहना चाहते हैं ठीक है तस्मात तेषाम आदित्य प्राप्ति अनाशंक इसलिए जब उनको आदित्य की प्राप्ति होनी ही नहीं है वो तो दूसरे मार्ग हो जाते हैं हाँ केवल कर्मी जो लोग हैं वो तो चंद्रलोक की तरफ जाने वाले होते हैं आदित्य लोग की तरफ जाएंगे ही नहीं वो प्राप्त नहीं होना है नहीं शंका नहीं करना ये कहा यहां तक दस नंबर भाष्य की टीका हो गई और आगे पूर्व मंत्र और ये मंत्र दोनों के कुछ अन्य प्रकार की व्याख्या निकालते हैं नवम मंत्र दशम मंत्र की व्याख्या निकालते हैं टीका का दो आयन है दो मार्ग है कहा था, था। पूर्व मंत्र नवम मंत्र में वहां से शुरू करना फिर दोबारा ये टीका यह बोलना चाह रहे हैं पूर्व मंत्र में मिलेगा त्य आयन ऐसा आएगा नवम मंत्र में वहां से लेकर कहते हैं यद वा तस्थ्य माना नवम मंत्र में तस्यायन शब्द आएगा आता है वहां से आरंभ करके हम अभी दसम मंत्र में है तो नवम मंत्र से शुरू करना दोबारा द्वारा तस्थ्य इतिश निरोध यहां तक ये यह दसम मंत्र के आखिर में जो ये निरोध आया यहाँ तक इत्यंतम श्रुति वाक्यम ये जो श्रुति वाक्य दो मंत्रों का जो श्रुति वाक्य है इनका अनयो इन दोनों का रई प्राण वाक्यम अयन ये जो अयन है दो अयन है दक्षिणान उत्तराण रूप इन दोनों का रई प्राण रूप तो प्रतिपादया व्याख्या इनको रई और प्राण रूप से प्रतिपादन करना आदित्य और चंद्र के रूप से प्रतिपादन करना यह भी व्याख्या हो सकती है रई और प्राण इस रूप से व्याख्या करना एक हो सकता है तथा एक कैसे संबत् सदस्य रई प्राण मिथुनम मिथुन निवर्तित्व संबत्सर दो के द्वारा निवृत्त हुआ है रई और प्राण के द्वारा संबत्सर रई और प्राण के मिथुन माने जोड़े के द्वारा निवर्तत्वे रई प्राण रूप का तुमसे भक्तव उसको रई प्राण रूपना पड़ेगा रई और प्राण से बना हुआ रई प्राण स्वरूपी संवत्सर जैसे मिट्टी से बना हुआ घट मिट्टी ही होता है मिट्टी स्वरूप ही होता है मृत्ति स्वरूप ही वो इसी प्रकार रई और प्राण से जो बनेगा वो रई और प्राण रूपी संवत्सर यह समझना होगा वक्तव्य तथ वो कैसे होगा वो संभव सर प्राण स्वरूप कैसा होगा ये पृछती तथम करके पूर्व मंत्र के भाष्य में है तथकथम पूर्व पक्ष प्रश्न किया वहां नवम मंत्र के भाष्य में ऐसा मिलेगा तथम ऐसा आएगा नवम मंत्र के भाष्य तो तद कथम ये पृछती कहा नवम मंत्र के भाष्य में वो उत्तर देते हैं तद अवयर अयोस्त तद रूप तुभ उसके जो अवयव है संबत्सर के दो अवयव हैं दो अयन हैं दो, दो मिलकर के एक संवत्सर बनता है और उत्तराय दो अयन मिलकर के बनता है तत् अयन हो तदवय उसके अवयव हैं है तत् सम्बत्सर को उस संवत्सर का जो दो अवयव हैं उन्हीं का क्या है अनय दो अयन है अयन का तद्रुप तुम इसलिए वो अयन का बना हुआ तद्रुप है संवत्सर तयो तो प्रथमं प्रसिद्धि महा उसके लिए प्रसिद्धि बताया तश्य इत्यादि भाष्य है पूर्व पृष्ठ में नवम मंत्र के भाष्य में है तश्य इत्यादि भाष्य है उसका अर्थ किया प्रसिद्धि में जिसे दो, दो से चलता है करके दक्षिण है न उत्तर यादि सविता है कहा था जिन दोनों मार्गो में से छह महीना एक तरफ छह महीना एक तरफ हो जाता है सविता पूर्व मंत्र के भाष्य में है ये याभ्याम मार्ग्याम जिन मार्गो से दो मार्गो से सविता कभी दक्षिणायन होता है कभी उत्तरायण हो जाता है पूर्व मंत्र के बाद से में है, ये, ये प्रतीक एवं कथम तयो तय तदा, तदात्मक चलो हो गया सविता दो तो, दो मार्गों से चलता है फिर वो दोनों जो है रही और प्राण फिर तदात्मक वन आत्मा कैसे हो गए तो कथम ये प्रश्न कर दिया वहां तो उत्तर वही भाष्य दिया हुआ है कैसे तदात्मक कैसे होता है तो कहते हैं दक्षिणायन से रही दक्षिणायन को रही कहने के लिए भक्तुम कर्मिणाम रही रूप चंद्र निर्वतम क्यों कर्मी लोग हैं कर्म करने वाले हैं रही रूप चंद्र निर्माण करने वाले होते हैं चंद्र लोग को निर्माण करते हैं कर्मी लोग स्वर्ग यजमान बनाता है स्वर्ग कोई बनी को बड़ा चीज नहीं है यजमान बना अपने कर्मो से तैयार करता है बनाता है यही इत्यादि इत्यादि का अर्थ करिष्यते इष्टापूर्ते था, था। लोकम इत्यादि आया सोम शरीर तो को प्राप्त सोमूपरी प्राप्त करने को प्राप्त स्वर्ग में इत्यादि कहा था आगे टीका में करते हैं तस्य कर्मकृतत्व पुनरावृत्तिया से आ रहती है वो स्वर्ग जो है तस्य मान चंद्रलोक से कर्मकृत कर्म कार्य है वो कर्म से मिला है वो क्यों पुनरावृत्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं पुनरावृत्ति होती उनकी अगर ज्ञान का कार्य होता तो पुनरावृत्ति न होती है कर्म का <coughs> कार्य है स्वर्ग पुनरावृत्ति होती है सिद्ध करते हैं कृत रूप पूर्व पुरुष भाष्य में नव मंत्र कृत रूपत्त ऐसा कहा हुआ है ऐसा आगे ठीक है कहते हैं रई रूप चंद्रश्य दक्षिणायन द्वारा प्राप्त रई रूप जो चंद्रमा है किस मार्ग से प्राप्त होता है दक्षिणान मार्ग से प्राप्त होता है रई रूप जो चंद्रमा ने चंद्रलोक सूर्य स्वर्ग लोग दक्षिणायन द्वारा प्राप्त होने से प्राप्यत्व तस्य अयन से तद भाव इसलिए वो जो अयन भी उसी में अंतर्भाव हो जाएगा दक्षिणायन में गया वो रई तो आ जाएगा तद अंतर्भाव विधि भक्तों को कहने के लिए क्या कहा तस्य कर्म भी प्राप्तत्म इसलिए कर्मियों के द्वारा ही प्राप्त होगा वो मान उपास के लिए प्राप्ति नहीं वो मार्ग कर्मियों के लिए है केवल कर्म करने वालों के लिए ही कहामाद इत्यादि भाष्य में पूर्व में ये भी एवं तस्य तस्तम सिद्धम इत्यादि इसलिए रही सिद्ध हो गया अन्न सिद्ध हो गया भोग्य सिद्ध हो गया तमदेवा भक्शयती ये जो स्वम बनता है स्वर्ग में जाने वाला जो होता है यहाँ से यज्ञ करके यजमान बन जो स्वर्ग जाएगा वह देवता लोग उसको खाते हैं खाते तो नहीं उसको काम में लगाते हैं देवता के अधीन होकर रहना पड़ेगा स्वर्ग क्योंकि तो अधिकार मिलेगा नहीं एक आजान देव होते हैं पहले से देवता कोटी में चल रहे हैं वही वहां के अधिकारी होंगे ये जो कर्मदेव होते हैं दो प्रकार के देवता एक आजानदेव और एक कर्मदेव जो आजादेव माने वहीं से पैदा पैरा उनका तो अधिकार उन्हीं का चलेगा यहां से जाने वाले जो मनुष्य थे कर्म करके देवता बन गए वो कर्मदेव है सब तो इनको उनके अधीन होके रहना पड़ता है इसी चर्चा <coughs> अच्छा ठीक है हम हमें कहते हैं पित्रयान उपलक्षित इत्यादि है तत्पाप्य पित्रयान से उपलक्षित जो चंद्रलोक है स्वर्ग वही प्राप्त होता है इनके लिए कर्मियों के लिए कहा तथा तद विशेषण से अयन रित्व इसलिए उसका जो विशेषण है अयन दक्षायन वो भी रही है जब रही प्राप्त करना है तो उसका विशेषण बना हुआ जो मार्ग है वो भी रही है टीका ये नौ नंबर की टीका यहाँ थे पूर्व जाति की टीका और फिर दस नंबर वाली टीका के लिए यही भाष्य के लिए बोलते हैं अभी जो पढ़ रहे थे भाष्य उसकी टीका थोड़ी सी इस इषं से भी व्याख्या कर सकते हैं कैसे इधानी उत्तरायण से प्राणतम तो आ उत्तरायण मार्ग को प्राण बताना चाहते हैं दक्षिणाय मार्ग तो रही रूप में गया और उत्तरायण मार्ग प्राण है ये कहने के लिए अथ इत्यादि भाष्य में कहा था अथ उत्तरे इत्यादि आरंभ हो ये समझ में टीका में प्राण रूप आदित्य प्रापकवाद उत्तरायण उत्तरायण से त्यापी प्राणत्व ये उत्तरायण को भी प्राण समझ रहा क्यों उसके माध्यम से प्राण रूप आदित्य को प्राप्त किया जाता है उत्तरायण मार्ग से प्राण रूप आदित्य को प्राप्त किया जाता है इसलिए उत्तरायण मार्ग को भी प्राण माना जाता है ये टीकाकर तात्पर्य है प्राण रूप आदित्य प्राप्तकर्ता कौन उत्तरायण मार्ग प्राण स्वरूप आदित्य को प्राप्त कराने वाला है वो मार्ग ऐसा है इसलिए उत्तरायण तस्यापी मैंने उत्तरायण सभी प्राणत्व वो भी उत्तरायण हो जाएगा प्राणी कहा जाएगा उसको भी एक संभत्सर से रही प्राण मिथुनात्मक रई और प्राण एक जोड़ा बन जाता है संवत्सर जो होता है एक जोड़ा रूप है रई और प्राण स्वरूप है यह सिद्ध होता है संभत्सर से रही प्राण मिथुनात्मकत्व संभत्सर में एक रहेगा रई प्राण मिथुनात्मकत्व धर्म रहेगा जोड़ा स्वरूप है वो तत्कार्य तुम युक्तम वही दोनों का कार्य सिद्ध हो गया किसका राय और प्राण का, का कार्य संवत्सर सिद्ध हो जाएगा तत्कार्य मे वो दोनों का प्रयोग कार्य तत्कार्य उन दोनों का कार्य तो सिद्ध हो जाएगा इसमें किसमें संवत्सर में संबत्सर? संबत्सर वो दोनों का कार्य है दोनों मिलके बना हुआ है ऐसे सिद्ध होगा यह कहा अवश्य कर्ण साध्य चंद्रम लक्षण में ये जो उत, उत्तरायण वाला है प्राण है कर्म के द्वारा साध्य जो चंद्रलोक है मान स्वर्गलोक है उससे बैलक्षण दिखाते हैं इसमें मार्ग में दक्षिणाय मार्ग से साध्य जो स्वर्ग होता है ये उत्तरायण मार्ग का जो साध्य है ब्रह्मलोक जो उसको गिर वह पहुंच रहा है उससे विलक्षणता दिखाते हैं क्या दिखाते हैं तो एक तद्वय इत्यादि करके भाष्य में कहीं होगा ए तदये आयतनम सर्व प्राणा इत्यादि भाष्य में था यही सब संपूर्ण प्राणों का एक समी रूप आयतन है आश्रय है कौन हिरण्य गर्भ की प्राप्ति समष्टी है प्राण को हिरण्य गर्भ बोलते हैं बाघी भाषा तो पहले जो व्याख्या करती है उसके समान ही है दस नंबर की जो व्याख्या पहले करी है वैसे ही है वो समान अश्विन अर्थ अश्विन अर्थ आया हुआ है अश्विन अर्थ ऐसा श्लोको भवती इत्यादि था ना इस विषय में एक मंत्र है कहा था माने अश्विन अर्थ मैंने क्या संबत्सर स्वरूप संबत्सर स्वरूप अर्थ में संवत् स्वरूप अर्थ में यह एक ये, ये, ये मंत्र है कहा था क्या मंत्र है तो आगे मंत्र है एक आदर्श मंत्र है सर के विषय में कहते हैं ये पांच पैर वाला होता है ऐसा और बारह आकार वाला होता है संबत्सर ये मंत्र में बोलने वाले और अंतरिक्ष से ऊपर है ऐसा ऐसा बोलना चाहते हैं आहो क्या क्या बोलना चाहते हैं मंत्र है पंच पितरं पितरम द्वादाकृति दिव परे अर्धे पुरी अथे पे अने विचक्षण सप्तचक्रे ष आहुर म पंच पाद पितर द्वाद दिव आहु परे अर्धे पूरी अथे मे अरे विचक्षण सप्तचक्रेषराहुरक्षित काल के रहस्य समझने वाले जो लोग होते हैं जैसा क्षण क्षण के जो, जो महत्व तो समझते हैं संबल को पांच पैर वाला कहते हैं मेरे पांच ऋतु वैसे छह छह ऋतु होते हैं या हेमंत और शिशिर को एक करके पांच कहा पंचपादम, पांच पैर में टिका हुआ होता है ये, मेरे पांच ऋतु में से संबल सर का निर्माण होता है पांच ऋतु मिलते हैं माना छह ऋतु वैसे किंतु हेमंत और शिशिर को एक बना करके पांच कहा पांच ऋतु निकलेंगे तो संबत्सर नाम में कोई चीज ही नहीं रहेगा ये पांच ऋतु में आधारित है दो दो महीने में एक एक ऋतु बदलते हैं अभी येमंत ऋतु चल रहा है ना शिशिर ऋतु शुरू हो गया शायद शिशिर शुरू हो गया तो पंचपारम पांच पैर वाला जो संबत्सर है ये पितराम सबका पिता है ये कोई भी पैदा होगा इसमें पैदा होगा यह आदित्य संवत्सर रूप जो आदित्य है क्योंकि आदित्य और संवत्सर रूप में आया हुआ है हिरणगर में तो पांच पैर वाला है पितरम सबका जनक है इसको द्वादश आकृत बारह महीना इसकी आकृति है भिन्न भिन्न आकृति हो जाती है बारह मार्च द्वादश सूर्य बोलते हैं माने बारह महीना में प्रत्येक महीना में राशि में बदल जाते हैं सूर्य अभी मकर में शुरू हो गया है ऐसा द्वार ऐसा आदित्य है दिवा आहु परे अर्धे पुरीष्णम कहते हैं पुरीष्णम माने जल वाला है वो और देवलोक माने अंतरिक्ष से ऊपर रहता है ये अर्धे माने स्थान में उस स्थान में रहता है परस्थान परम स्थान में होता है और अन्य लोग कुछ ऐसे काल कालविदा अन्य लोग कुछ अन्य प्रकार से मानते हैं अतए है वे अन्य अन्य लोग क्या मानते हैं इसी आदित्य विषय में वो परे विचक्षण अन्य लोग मानते हैं जो है, विचारशील मानतेचारशील बड़ी जानकार हैं लोग सप्त तो चक्रे सड़ अर्पित अर्पित में क्या सात चक्र वाला है सूर्य और छह आरा वाला है उसमें अर्पित है सारा सारा जो संसार है जो सात चक्र वाला सूर्य है और सड़ आर वाला छा वाला है उसमें सारा अर्पित है सारा संसार उसमें था हुआ है ऐसा कहते मान उनका कहना क्या है कि सात चक्र तो प्रसिद्ध है सात बार को सात चक्र बोलते हैं सात घोड़ा भी बोलते हैं ना सूर्य के अच्छा और सारा छह ऋतु मानते हैं वो लोग पहले वालों ने पांच ऋतु को सिर्फ पांच मानते हैं येमंत शिशिर को एक करके मानते हैं और ये लोग येमंत शिश्र को अलग अलग मान जाते हैं तो छह ऋतु हो जाता है ये सारा संसार उसी में अर्पित है उसी आदित्य में अर्पित है ऐसे लोग कहते हैं एक पंचपादम पंचरित पाद इव अश्य वास्तव में पैर तो नहीं है पाद इव अश्य पैर जैसा है जिसका पंचरित पंचर तबाह बना हुआ है आदगुण लगा हुआ है सूत्र पंचर तबाह लिखा होगा आये वहां पंचरित पांच ऋतु पंचपाद है पंचतम पाद पाद सं, अश संसर संवत्सरा पुनः आदित्य सर स्वरूप जो आदित्य इसका पांच ऋतु पैर जैसे हो रखे हैं जैसे पैरों से व्यक्ति खड़ा होता है व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है उसी प्रकार ये पांच ऋतुओं में आदित्य संवत्सद आदित्य प्रतिष्ठित है अगर पांच ऋतु निकाल देंगे तो संबत्सर निकल जाएगा फिर आदित्य नाम की चीज ही नहीं रहेगी ये कहा तैर असौपादय ऋतु भीर आवर्तते है जैसे आदि पैरों से चलते हैं उसी प्रकार ये सूर्य भी संबत् स्वरूपी सूर्य भी ऋतुओं के माध्यम से चलता है एक ऋतु को छोड़ा दूसरे में गया दूसरे को छोड़ा तीसरे में गया घूमता है ऋतुओं के माध्यम से घूमता है एक तही मानी ऋतु भी उन्हीं ऋतुओं के द्वारा असौ माने सूर्य ये जो सूर्य है वह तही पारही वही जो पैर हैं पांच ऋतु पैर के समान हैं उन्हीं के द्वारा असौ समिता ऋतु रित, उन्हीं ऋतुओं के द्वारा आवर्तते घूमता रहता है जैसे मनुष्य आदि पैरों से चलते हैं उसी प्रकार ये भी ऋतुओं से घूमता है इसलिए पैर के स्थान में ऋतु हो गए ऐसा कहा पांच है तो पांच कैसे छह ऋषु छह ऋतु तो होना चाहिए हेम शिशिर वसंतम ग्रीष्म ऐसे होते हैं ज्योतिष लोग छे ऋतु तो होते हैं तो पांच कैसे बोला कहते हैं हेमंत शिशिर एक ही, ही कल्पना ये जो कल्पना की किसके लिए हेमंत और शिशिरा को एक करके एक मान करके और दूसरे जो जोड़ा जो, जो शर बोलेंगे अगले अगले वाले वो ये दो को अलग अलग करके मानते हैं छे छह ऋतु तो हो जाएंगे उनके मानते हैं ऐसा है कल्पना किया पितरम सर्वस्य जनव जो संवत्सर आदित्य है क्योंकि आदित्य ही में आया हुआ है वो तो जो संवत्सर रूपी जो आदित्य है वह सबका पिता होता है कोई भी पैदा होगा तो संवत्सर में ही होगा साल से बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता पितरम सर्वस्य सबके पिता है जनतृत्व पितृत्व तस् जनता है इसलिए उसमें पितृत्व धर्म है आदित्य सबके पितृत्व कोई भी फायदा होगा किसी में होना है बाहर नहीं जा सकता। तम और इसी आकृति वाला है उसके आकार बारह प्रकार के माने प्रत्येक मास बारह मास द्वादशिम माने द्वादश मास है अवयवा बारह महीना बारह महीना मिलेंगे तो एक संवत्सर बनेगा उसके टुकड़े टुकड़े हैं बारह महीना तो अवय भी तब बनेगा तब बनेगा बारह महीना जुड़ेंगे तब बारह महीना अवयव है जैसे दो कपाल जुड़ेंगे तो एक घट बन जाता है इसी प्रकार बारह महीना कहा एक कहा द्वादश आकृत द्वादश मास आकृत हो बहुग्री महीना आकृतियां है आकार है जिसके आकार बने अवयवा अवय जिसने जैसा आदित्य रूपी सूर्य का संवत्सर रूपी आदित्य का आकरण वकर्ण अथवा अवयवीकरणम ऐसे इसको अवयवी बनाने के साधन यही है इसको एक संवत्सर रूप आदित्य बनाया किसने बनाया बारह महीना मिलके बनाया जो बनता है उसको बोलते हैं अवयवी और जो बनाते हैं उनको कहते हैं अवयव जैसे धागा अवयव है और एक कपड़ा अवयभी है तो ये बारह महीना जुड़े तो एक संवत्सर का नाम पड़ा ये यह है द्वादश समास ही द्वादश महीना के द्वारा इसका ऐसा हो जाता है तम द्वादश आकृति यहाँ बहुरी समास है द्वादश आकृति वाले को और दिवो दिवलोकात्पर है दिवलोक से भी ऊपर मान अंतरिक्ष से ऊपर ऐसा माने दिव उर्दे, उर्दे, परे माने दिवलोका ऊपर स्थान में रहने वाला है वो अर्धे स्थान है अर्धे माने स्थान है ऊपर के स्थान में रहने वाला तृतीय श्याम दिव्य तृतीय द्वीप माने एक अंतरिक्षक होगी दिवलोक शब्द का प्रयोग कभी कभी हो जाता है तृतीय द्वीप दिव कौन होगा स्वर्ग जिसको बोलते वहां रहने वाला पुरिषण पुरुषवंतम उदगवंत आहु कालविध वो जल वाला है करके बोलते हैं कौन काल पुरीषण शब्द है पुरुषम पुरुष शब्द है द्वितीय पुरुष पुरुषवंतम ऐसा कहा पुरुष वाला कहा मान पुरुष शब्द है तो पुरुष शब्द का अर्थ जल कैसे होगा कहते इसके लिए निघंटू पढ़ने पड़ेगा करके टिप्पणी कार करें टिप्पणी कार जाने क्या क्या पढ़ रखे हैं पुरुष शब्द जल होता है निकाल रहे हैं कोई कोष में नहीं मिलेगा ये टिप्पणी कार्य बोलना चाह रहे हैं पुरुष बंतम उदगवंतम आहु कालविदा कहा उदगवंतम कहाषवंतम पुरुष पुरुषवंतम और उसका अर्थ कहते हैं उदगवंतम तो एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं निघंटौ निरुक्त निघंटू का जो निरुक्त है उसमें कहा है निरुक्त में कहा शब्द से उधक नाम सुट पुरुष शब्द का पाठ जल के पर्याय भाषक में पढ़ा हुआ है इसलिए यहां उधक बंधन करके भाषिकार ने लिख दिया पुरुष नाम अच्छा दो नंबर का भाई कौन मानते हैं ये कहते हैं उसको ऐसा है करके संबद रूप आदित्य को मान पांच ऋतु वाला है बारह आकृति वाला बारह महीना वाला पांच ऋतु पैर वाला है और बारह आकृति वाला बारह मास उसका अवय है जिसके द्वारा वो अभय भी बनता है और वो जल वाला है ऐसा करके कौन बोलते हैं काल विदह काल को जानने वाले लोग जो क्षण क्षण को जानते हैं काल विदह एक कहा काल विधह माने टिप्पणी में कालात्म प्रजापति उपासक्य वो काल स्वरूप जो प्रजापति है संवत्सवरूप प्रजापति के उपासक लोग ऐसा कहते हैं काल स्वरूप संवत्सर मन एक प्रजापति माने स्वरूप प्रजापति संबत्वरूप ही प्रजापति चल रहा है जो प्रजापति को उपासना करने वाले उस संबत्सव रूपी आदित्य को ऐसा मानते हैं वो लोग कहते हैं कहा आगे भाषा में अर्था तमेव उसी को ही अन्य लोग दूसरे प्रकार से कहते हैं तमेव उसी आदित्य को ही संबत् आदित्य को ही अन्य एवं ऊपर दूसरे इस आदित्य को भिन्न रूप से मानते हैं परे कालविधा दूसरे जो काल का वेदता है संबल सर का वेदता दूसरे लोग हैं दूसरा दु, दल है ये वो क्या मानते हैं विचक्षण विचक्षण माने निपुणम निपुण मानते हैं सर्वज्ञ मानते हैं सर्वज्ञम वो आदित्य संबल सर को सर्वज्ञ कहते हैं विचक्षण माने निपुणम सर्वज्ञम सर्वज्ञ मानते हैं और सप्त चक्रे सप्त है रूपेण चक्रे सात घोड़ा मानते हैं ना सूर्य के साथ घोड़ा उसमें चलता है करके बोलते हैं उस चक्र में सततम गतिमति निरंतर चलने वाला है सूर्य कभी भी स्थिर बैठ बैठने वाला नहीं चलते ही रहते हमारा तो जो उदय और अस्त की कल्पना तो हम अपनी दृष्टि के आधार पर करते हैं हमारी दृष्टि के सामने पहुंचा तो हम कहते उदय हो गया हमारी दृष्टि से दूर हो गया तो हम कहते अस्त हो गया वास्तव में सूर्य में उदय अस्त होता नहीं उदम चलते रहते हैं उदय उदयास्तमय रहित दोनों से रहित करना है सूर्य दोनों नहीं है वो तो हम अपने दृष्टि के आधार पर बोलते हैं हम जहां सूर्यास्त हो गया कहते हैं हमारे से जो पश्चिम क्षेत्र में होंगे वो सूर्यास्त मानेंगे क्या नहीं मानेंगे जहां हम सूर्य उदय अभी बोल रहे हैं और हमारे से पूर्व वाले और होंगे वो पहले उदय मान बैठे थे सूर्य उदय और अस्तमय होता हूँ तो अपने दृष्टिकोण से हम मानते हैं अपने दृष्टि के सामने हो गया तो उदय हो गया और दृष्टि से परे हो गया तो अस्त हो गया ये मान्यता है वास्तव में ऐसा है निपुणम सप्त चक्रे सप्ताह रूपेण चक्रे सततम गतिवती निरंतर गति वाला है ऐसा अच्छा गतिमति में टिप्पणी है ना तीन नंबर की तीन नंबर सततम गतिमति, सातत्य चक्रात सातत्य चक्र से सातत सतत गमन निरंतर गमन है चक्र के कारण गतिश सप्तः सात प्रकार की गति है उसके सप्त्याण चक्रे इति अधिकम प्रक्षिप्त भाती यहाँ सप्तह रूपेण चक्र इत्यादि पाठभाष्य में है वो कुछ अधिक जैसा लगता है मान घसीड करके भी चल सकते हैं तो वो कोई वो होना जरूरी नहीं है इस जो में दिखाई पड़ रहा है सप्त है चक्रेड़ा ये अधिक जैसा लगता है ये कहा सूर्यात्म नामा है संबंध अथवा सूर्य रूप को लेकर के संबंध सर को घोड़े की कल्पना कर दिया है का संबंध दिखा के बनाया सात सात कहा ये हो सकता है ये कहा अच्छा सततम गतिमति कालात्मनी वो जो कालात्मा सूर्य उसे रे भाष्य में कहा रे सर ऋतुमती आहू छे ऋतु वाला कहते हैं पहले वाले दल ने कहा पांच ऋतु वाला है ये कहते हैं छह ऋतु तो छह ऋतु कैसे होगा दोनों को हेमंत शिशिर को अलग करते हैं देंगे छतु तो हो जाएगी सर्वमित जगत कथन थी उसी में सारे के सारे अर्पित है जगत ई मानदे वो सारा जगत उसी सूर्य संवत्सर रूप सूर्य में ही अर्पित है ऐसा अर्पितम अराब जैसे गाड़ी में जो अरा होते हैं क्षण होते हैं उसके नाभि में समर्पित होते हैं ठीक इसी प्रकार विशिष्टम निविष्टम उसी प्रकार सारा संसार उसी सूर्य रूप प्राण में निविष्ट है में निविष्ट है प्रविष्ट है यदि पंचपादो द्वादशाकृति यदि सप्त चक्रे सवरे सर्वथा भी दोनों दल में जैसा भी हो दो पक्ष यहां आया मंत्र भी दो पक्ष दिखाया तो दोनों में से जो भी हो भाषाकारगत यदि पंचपादो द्वादशाकृति यदि पांच ऋतु वाला हो तो बारह महीना वाला हो भी सूर्य या अथवा सप्त चक्रे सर चाहे सात चक्र वाला हो और अरा वाला हो छह ऋतु वाला हो सर्वथा दोनों प्रकार में दोनों प्रकारों से हर प्रकार से भी संवत्सर कालात्मा प्रजापति सिद्ध होता है संवत्सर जो काल स्वरूप है वही प्रजापति है सिद्ध होता है प्रजापति चंद्र आदित्य लक्षणों की जगत का कारण प्रजापति चंद्र आदित्य लक्षण है संवत्सर क्या है दो मिलके बना हुआ है चंद्र आदित्य बिलगे बना हुआ है चंद्र और आदित्य स्वरूप होने पर भी जगत का कारण प्रजापति सिद्ध हो जाता है सर प्रजापति है ये सिद्ध हो जाता है ये कहा टीका में देखिये यम कल्पना मैंने पंचभा कल्पना जो पांच ऋतु की कल्पना की पूर्व पूर्व वाले जो पक्ष था उसमें उसमें तो वो कल्पना कौन कल्पना थी हेमंत ऋषि को एक करके पांच ऋतु कहा था कल्पना मैंने पंचरा कल्पना पांच प्रकार की कल्पना आगे जनय तृत्वा पिता राम वो पिता है संवत्वरूपी आदित्य प्राण सबके पिता है क्योंकि जनय क्योंकि कोई भी पैदा होता है साल के भीतर ही तो पैदा होना है किसी न किसी दिन में होगा वो दिन क्या एक है एक संवत्सर के अंतर्गत है ये कहते हैं टीका में बोलते हैं संवत्सरात्मक का काल से जो संवत्सर स्वरूप काल है एक साल वाला जो काल है उसी का ही सर्वम सर्व जनकत्व वो वही सबका जनक वही होता है सर्वजनक वही काल ही सबका जनक वही होता है सर्वजनक होता है कोई भी पैदा होगा संवत्सर से बाहर तो जा नहीं सकता इसलिए वो पिता हो गया सब स्वरूपी का एक आधार हाँ। समानाधिकरण बहुब्री तया व्याख्या कहते हैं आकृति में दो प्रकार के व्याख्या की है द्वादश आकृति अश्य ऐसा करके समानाधिकरण बहुबरी देखो बहुबरी समास का एक समानाधिकरण बहुबरी एक व्यधिकरण बहुबरी होता है जब समान विभक्तियों में समास करेंगे बहुबरी समास समानिकरण बहुब्री कहते हैं विषम विभक्ति के समास होगा तो वहां बोलेंगे वेदिकर्ण बहुबरी जैसे कंठे काल वेदिकर्ण बहुबरी कंठ में काल है जिसका एक सप्तमंत्र पद है कंठे और काल प्रथमांत है ये वेदिकर्ण बहुबरी कालाता है कंठे काल भगवान शंकर को कंठे काल शब्द से बोला जाता है नीला जहर रखा है कंठे काल वेदिकर्ण बहुबरी कालाता है एक सप्तमंत्र पद है एक प्रथमान पद है पीतांबर जो मानते हैं पीतम अंबरम पीतम भी प्रथमांतर अंबरम भी प्रथमानता इसको कहते हैं समानाधिकरण बहुत दो प्रकार होता है ये जो द्वादशाकृति में दो प्रकार के समास दिखाया बोल रहे का। पहले समानाधिकरण दिखाया क्या दिखाया द्वादशा आकृतिम माने द्वादश मास आकृत अवयवा ऐसा कहा द्वादश प्रथमा के बहुवचन मासा प्रथमा के बहुवचन समानाधिकर्म गहगुरी दिखाया था अब बाद में क्या दिखाया इन्होंने कि द्वादश मासई ऐसा करके दिखाया द्वादश प्रथमांत मासई तृतीयांत वेदिकर्म गौगुरी ये दिखाना चाहते वेदिकर्म <coughs> गौगरी यह टीकाकार बोल रहे हैं समानधिकरण <स्थिखे> बहुब्रीतया व्याख्या या पहले द्वार समास आकृत अवयवा अश्य करके समानिकरण बहुब्री रूप से व्याख्या की द्वादश आकृतिम शब्द बनाने के लिए और वेदिकरण बहुब्री बहु इत्याण बहुबरी हो सकता है द्वार समास ही आकृति अश्य द्वाद महिना के द्वारा ही जिसकी आकृति बनती है यह सभी हो सकता है बहुब्री समासे कहा आकरण इत्यादि कहा था अवयीकरण अवयवीकरण होता है जिसका ये कहा अवयत्व करण अवय रूप से बनाना बारह महीना के द्वारा ही अवय बन बनता है अवयभी बनेगा ये भी कहा था ठीक है पक्ष द्वे एक अर्थ अर्थात तो आएगा वही संवत्सरात्मक सूर्य ही आएगा क्या आएगा अर्थात ये दोनों बहुगुरी समास जैसा भी निकालेंगे आप समानिकरण से अर्थ निकालो चाहे वेदीकरण से निकालो अर्थ एक ही आएगा संवत्सरात्मक प्रजापति स्वरूप सूर्य ये आगे दिवलोका था दिवलोका परे दिवह का अर्थ पंचमी है दिव्य शब्द का पंचमी तो दिवह पंचमी उसका अर्थ दिवलोका था तो उसका अर्थ करते हैं आकाश रूपात अंतरिक्ष लोका मान जब दिव शब्द का प्रयोग करते हैं कभी कभी अंतरिक्ष को भी देव देव शब्द का प्रयोग होता है और कभी स्वर्ग के लिए होता है दोनों के लिए होता है जब देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति बोलते हैं वहां देव शब्द का करता है स्वर्ग और अंतरिक्ष अलग से पढ़ा गया जब शांति पाठ को बोलते हैं और खाली देव शब्द दिव्य शब्द का प्रयोग होगा अंतरिक्ष के लिए भी प्रयोग होता है और स्वर्ग के लिए प्रयोग होता है तो यहां पर दिवलोक से ऊपर को पर क्या मानना होगा स्वर्ग से ऊपर नहीं मानना है अंतरिक्ष के ऊपर मानना है शब्द जो प्रयोग हुआ है दिवाह परे करके आया ये अंतरिक्ष के लिए दिव्य शब्द का प्रयोग है ये बोल रहे हैं ठीक है कह रहे हैं दिव्यलोकार माने आकाश और उपात अंतरिक्ष लोकार्त कर देने दिवलोक माने माने आकाश अंतरिक्ष से परे है ऊपर है वो आदित्य ये बोलना चाह रहे हैं अंतरिक्ष से ऊपर है ये कहा अन्यथा स्वर्गलोकार परस चतुर्थत्व अगर यहां तृतीय दिवी बोला हुआ है तीसरा कहा तो ये नहीं तो चतुर्थ बोलना चाहिए था अगर स्वर्ग से ऊपर मानना हो आदित्य को तो चतुर्थ लोग मानना चाहिए था माना हुआ है इसलिए अंतरिक्ष लेना एक अन्य स्वर्ग लोग चतुर्थ तृतीय तृतीय तृतीय श्याम बोलना बनता नहीं तीन लोग तृतीय लोग कहना बनता नहीं चतुर्थ बोलना चाहिए था उस काल में किन्तु तो चतुर्थ नहीं बोला हुआ है यदि अनन्वया अनन्वयापत्य अन्वय नहीं हो पाएगा तृतीय श्याम के साथ में अन्वय नहीं होगा इसलिए का अर्थ करना अंतरिक्ष से ऊपर ऐसा अर्थ करना ये कहा उदगबंधम आया हुआ है पुरीषणम का अर्थ उदगबंधम ऐसा आपको जानते हैं कहा था तो उदगबंधम माने क्या कि मनुष्य मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा कैसे जल वाला होता आदित्य आदित्य जल वाला कैसा होता है उसके लिए मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा आदित्य जायते थे बृष्टिम तथा प्रजा ऐसा मनुस्मृति में है सम्यक्, प्रास्ताहुति प्रतिष्ठते आदित्य जाए थे बृष्टि बृष्टि अन्नम तथ प्रजा ऐसा मनुस्मृति का श्लोक है अग्नि में जो आपने डाली हुई आहुति है जब हवन करते हैं पहले के लोग वर्षा में हो तो हवन करते थे तो कैसे अग्नौ प्रास्ता आहुति सम्य आहुति जो प्रास्ता डाली में डाली गई आहुति कहा अग्नि में डाली गई आहुति आदित्य में आदित्य को प्राप्त हो जाती है वो आहुति आदित, आदित्य को मिलता है मिलती है और आदित्य वो आहुति को लेकर के रखेंगे नहीं वो वृष्टि रूप में परिणत करके आदित्य जाएते वृष्टि आदित्य से वृष्टि होती है ततो अन्नम वृष्टि से क्या होगा अन्न पैदा होगा ततः प्रजा उस प्राणी को जीवन होगा ऐसा मोन में लिखा है अग्नौ प्रस्ताव आदित्यम उपतिष्ठते आदित्य जायते ततो प्रजा ततः प्रजा ऐसा लिखा हुआ है या एक देश दे दिया उन्होंने आदित्य आध, जायते वृष्टि स्मृत मानी उस पुरुषवंतम कैसे बोल दिया होगा भाष्यकार ने उदगवंतम पुरुषम का अर्थ ये उदगवंतम कैसे बोला होगा तो कहते ये मनुस्मृति को ख्याल में रख के बोला आदित्य जायते बृष्टि ये मनुस्मृति है इति स्मृते स्मृति में ऐसा कहा इसलिए एक हम कहा था उदगवंतम कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी जल वाला है वो जल देने वाला है किन्तु वैसे जल नहीं देते हैं पहले आहुति डालनी पड़ेगी आपको मनुस्मृति को लिखा होगा अग्नो प्रास्ता होती संगत आदित्य जायते वृष्टि तथो हम तथा प्रया ऐसा लिखा हुआ अन्य इत्यस्य अन्य है ना दूसरे लोग ऐसा मानते हैं सप्त चक्रे सड़ इत्यादि को मानते हैं तो अन्य इतना पूर्वाध कहु इतना सम्मान पूर्व में है आहु शब्द पूर्वाध में है उसके साथ इसका भी अन्य आहु ऐसा दूसरे तल के साथ भी आहू क्रिया को लगा देना अन्य लोग ऐसा कहते हैं ऐसा मानना क्योंकि पूर्व पूर्व पूर्वार्थ में आहू शब्द है क्रियापद है उत्तरार्ध में क्रियापद नहीं है तो वही क्रियापद को उत्तरार्ध में भी अन्य आहू ऐसा संबंध करना ये कहाान बात ऊ आया परे ऊ ये ऊ क्या है किंतु प्रसंग बदलने के लिए वो का अर्थ तू मे जब प्रसंग बद, बदल रहा हो ना हिंदी आदि में किंतु बोलते हैं लेकिन बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं लेकिन लेकिन मैंने पानी फेर देना आपने जो बोला सही नहीं है आप कहते हैं ठीक कहते हैं किंतु बस किंतु लगा कि वो वो मानने वाला नहीं है लेकिन किंतु चुनाव ऐसे ऐसे क्या क्या शब्द का कर प्रयोग करते हैं वो वैसे ही माने प्रसंग बदलने के लिए संस्कृत में तू होता है अभ्यय है तू ये परे शब्द जो यहां ऊ शब्द जो अभ्यय आया ऊ का अर्थ तू परंतु माने तू का केवल अर्थ न समझे हिंदी में परंतु तो प्रयोग करते ही है परम उपस्थ और जोड़ दो उसमें बन जाएगा तू का अर्थ निकल जाएगा केवल तू से नहीं समझे तो परम लगा देना बन जाएगा परंतु परंतु तो समझते ही सब परंतु लगाना माने पहले वाले को होना ऐसा चाहिए पहले वाला नहीं होता आप कहते हैं परंतु होना तो ऐसा चाहिए वो तो मानने को तैयार नहीं पहले वाला हिंदी वाले लेकिन लुकिन जो ले लगाते हैं उसी के लिए होता है तो कहते वो शब्द जो है तू शब्द के समान आता है तू जो होता है प्रसंग बदलने के लिए दूसरे प्रसंग लाना एक प्रसंग पूरा हो गया अन्य आहू अन्य लोग कहते हैं ऐसा करने के लिए किंतु अन्य लोगों का यह मानना है छे अरावला है सात चक्र वाला है ऐसा है, मानते हैं एक कहना है परे तो तमेव विचक्षण आहु उसी को सर्वज्ञ मानते हैं परे दूसरे लोग वे कालवे लोग है काल के मर्वज्ञ संबद्ध के स्वरूप को जानने वाले लोग दूसरे दल जो मानता है रूप वही आदित्य आदित्य सम्वत्च मान सर्वज्ञम सर्वज्ञ कहते हैं इस करना कहा कि सप्तक वाला कहते हैं है उसको सात चक्र वाला है कहते हैं और छेरा वाला है कहते है? उसमें हैं उसमें समर्पित है सारा जगत बांधते हैं ठीक तस्मिन विचक्षण उस विचक्षण जो संवत् आदित्य में सूर्य में सप्त चक्र आदि आत्म के सात चक्र स्वरूप है वो सात बार कोई सात चक्र करके मानते हैं कुछ लोग बार बार घूमता घूमता रहता है जैसे परीक्षित को जो ये दिया था ना साप सात दिन में मरेगा हर व्यक्ति सात दिन में मरता है बात असली यह है सात बार से बाहर कोई भी नहीं जा सकता अगर सातों दिन ठीक जैसे कहा वैसे मानेंगे सातों दिन मरना हो परीक्षित ने तो साप ने दसना है सात दिन में अब श्रमिक ऋषि के आश्रम कहीं होगा उनके लड़के को भेजते हैं वहां परीक्षित के यहां हस्तिनापुर भेजते हैं समय लगा होगा आगे सूचना देने में और राजा फिर सब छोड़ कर के गंगा तट पर जाते हैं कुछ समय लगा होगा फिर सारे ऋषि को एकत्रित होने में समय लगा होगा तो फिर सुखदेव जी को आने में समय लगा होगा और कथा कितने दिन सुनाई सात दिन ये सब काम होने के बाद तो कुछ समय तो लगा ही होगा विचार करने पर सात दिन का अर्थ था, था ये सात बार में कोई एक बार में जाना है ने मुख्य बात होता है मुख्य बात ये होती है परीक्षित तो समय तो आज जंगल की बात थी वो इतना वो समय नहीं है श्रम ऋषि का पुत्र ने आना है यहाँ बतलाना है और फिर उसके बाद में सारे ऋषि मुनि को सूचना मिलनी है उनको गंगा तट पर आना सबको सूचना मिले की परीक्षित सब छोड़ करके गंगा तक पहुंचे हुए हैं तो सारे ऋषि मुनि को एकत्रित होना बाद में सुखदेव जी को आना कुछ तो समय लगा ही होगा तो सात दिन में कैसे हो सके ऐसा कुछ ऐसा ही है जो अच्छा कि माहू का सप्त चक्र इत्यादि आता है सप्तक्र सर अर्पित माह इत्यादि आधा सात चक्र छे आरे में सारा अर्पित है तो यही माना क्या है तो प्रतिकाल में बोलते हैं तस्वीर विचक्षण है सप्तक आत्मे सप्त चक्र स्वरूप है वो ऐसा सर्वमितम जगत अर्पितम आहु सारा जगत उसी में अर्पित है ये कहते हैं ऐसा इत्यादि मत दो एपी, अर्थ भेद दो मत हो गया एक पंचपादम द्वारा कृत वाले है और एक है सड़ सप्त वाले भेद है दो है मान ये जो संवत स्वरूप काल को जानने वाले दो, दो दल है तो दोनों में किधर किस प्रकार भेरे कहा यदि भाष्य में ये कहा चाहे दोनों में से जो भी हो सर्वधा यदि पंचपाद द्वादश आकृति या पांच पैर वाला या बारह आकृति वाला माना जाए यदि बात सप्तक्र सड़ह सर्वथा चाहे सप्तक छ अरह वाला माना जाए सर्वथापि संबसर काला आत्मा प्रजापति जो दोनों हर प्रकार से दोनों एक ही अर्थ आता है संभव स्वरूप काल स्वरूप प्रजापति जो चंद्र और आदित्य लक्षण है चंद्र और आदित्य मिल करके बना हुआ है यही आता है अर्थ एक पूर्व मते ऋतु नाम पहा कल्पनाया पूर्व मत में क्या है ऋतुओं की पाल की कल्पना कर दी पैर की कल्पना करी पांच ऋतु बता रहा है पूर्व मते ऋतुनाम पहा कल्पनाया माशा नाम अवयत तो कल्पनाया और मासों को अवयव रूप से कल्पना किया बारह महीने पांच ऋतु को पैर के रूप में कल्पना की पूर्व मत यही था कल्पना संवत्सर से परिवर्तन योग्य न सर परिवर्तन है छह ऋतु पांच ऋतु में घूमता रहता है बारह महीनों में घूमता रहता है, है? आदित्य आत्मना संबत्सर काल में होता है वो पादिक कल्पना से क्या किया यहाँ आदित्य रूप से संबत्सर की काल को ही बताया गया आदित्य रूप से कल्पना की गई क्या तो संबत्सर में आदित्यंश है आदित्य और चंद्र मिल के बना हुआ है संबत्सर आदित्य तो संबत को ही कहा द्वितीय द्वितीय पक्ष में जो सप्त चक्रे शरणरे एक जो पक्ष था इसमें तो हेमंत शिश्रो पृथक कृत्य पहले वाले ने दो ऋतु को एक ही मान लिया था हेमंत शिशिर को इसलिए पंचपा बोला था इन्होंने दो को अलंक मान दिया ऐसे बोल दिया छ ऋतु मान दूसरा पक्ष में छतु मान लिया पृथक कृत्य शरण ऋतुना ऋतुनाम शरणाम ऋतु नाम नाम शरणाम ऋतु नाम अरत्व कल्पना अरा उनको अरा सर ऋतु उसमें अर्पित है करके कहा था अरत्व कल्पना यहाँ अरा के कल्पना के द्वारा संवत्सर से परिवर्तन गुण विना सर परिवर्तन गुण वाला है वो ये दिखाया है सक्रव कल्पना यहा परिवर्तन होने से चक्र की कल्पना कर दी काल प्रधान काल की प्रधान से है क्योंकि काल काल है उसको प्रधान लेकर सर्व, सर्व का सबका आश्रय बना दिया काल काल में आश्रित होते हैं सारे संसार जन्य नाम काल ऐसा आया जगता आश्रयो मत ऐसा बोलते हैं जन्य पदार्थ जितने भी है सबका आश्रय काल है नाम जगत का जनक काल पैदा करने वाला काल होता है कोई भी काल में पैदा होता है जगदान आश्रय सारा जगत का आश्रय भी काल है ऐसा आया है मुक्ता होली आदि नाता है देखते हैं सब तो वही आदित्य संवत्सर को कहा गया पक्ष द्वेय भी गुण भेदे न कल्पना भेदे नो भेद, गुण भेद से कल्पना की भेद किया गया न धर्म भेदा धर्मी का भेद नहीं संवत्सर का भेद नहीं है या तो गुण का भेद करके बता दिया कल्पना का भेद किया है कल्पना में भेद है धर्मी जो संवत्सर होगा चाहे स ऋतु सात चक्र वाला मानो चाहे पांच ऋतु बारह महीना वाला मानो किसको माना गया संभत्सर में भी काल कोई माना है धर्मी में भेद नहीं है ये कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर करेंगे द्रम कर्णे सुविधा देवा भद्रम पश्वेमरा स्थस्तुषेम देवि यदायु ओ सान्ति सान्ति सान्ति।